भगवान बाबा अलाउद्दीन अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा करते थे सब माटी हो गे लो अमी तो कि नाद सुर को पार ना हो, क्या उन्हें कोई सदगुरु ना मिला इसलिए वे ऐसा कहते हुए मरे कि नाद सुर अनंत है उसके पार होने का उपाय ही नहीं है इसलिए कृपा करके समझा है नरेंद्र बोध संगीत सत्य सौंदर्य सभी अनंत थे उनके पार पाने का कोई उपाय नहीं अथाय हैं जो डूबेगा खो जाएगा लौटकर थाए की खबर ना दे सकेगा रामकृष्ण कहते थे ऐसी ही है सत्य की खोज जैसे कोई नमक का पुतला सागर में डुबकी मारे थाय लगाने को नमक का पुतला और सागर में डुबकी गल ही जाएगा जैसे गहरा जाएगा वैसे ही गलता जाएगा जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे मिटेगा परम गहराई में से सी न रह जाए, लौटकर खबर देने को कोई भी ना बचेगा जीवन अपने सभी आयामों में अनंत है यह मनुष्य की बनाई हुई चीजों की ही सीमाएं हैं। परमात्मा का बनाया हुआ कुछ भी सीमित नहीं हो सकता उसके हाथ की जिस चीज पर छाप है वही अनंत है वही असीम न आदि है उसका न अंत है उसका और नाद गहरे से गहरा आयाम भौतिक विद कहते हैं कि अस्तित्व का निर्माण हुआ है विद्युत ऊर्जा से रहस्यवादी कहते हैं अस्तित्व का निर्माण हुआ है ध्वनि से नाद से और दोनों बातें भिन्न दिखाई पड़ती हैं भिन्न नहीं क्योंकि नवीनतम खोजें यह भी कहती हैं कि विद्युत ऊर्जा को नाद में बदला जा सकता है नाद को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है वे दोनों एक ही मौलिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं यह जो तुमने कहानी सुनी है शायद कहानी ही हो लेकिन उसमें सत्य का बड़ा अंश छिपा है तुमने जरूर सुना है कि एक समय था ऐसे संगीतज्ञ भी थे जो दीपक राग बजा सकते थे जो ऐसा राग उठा सकते थे कि बुझे दिए जल जाएं। ऐसा कभी हुआ हो या ना हुआ हो मगर ऐसा हो सकता है विज्ञान आज इसके लिए गवाह देत, गवाही देता है क्योंकि अगर विद्युत ध्वनि बन सकती है और ध्वनि विद्युत बन सकती है तो फिर एक विशिष्ट नाद में बुझे दिए जल सकते जले दिए बुझ सकते ये ऊर्जा की ही दो अभिव्यक्तियां जिन्होंने बाहर से खोजा विज्ञान ने भौतिक शास्त्रियों ने उन्होंने विद्युत ऊर्जा को पाया विद्युत ऊर्जा मालूम होती है देह है अस्तित्व की और नाद ओंकार प्राण है अस्तित्व का जिन्होंने भीतर खोजा जो अंतरतम में गए उन्होंने नाद की बात कही इस देश में तीन धर्म हैं उनमें हर बात में भेद है हिंदू हैं जैन हैं बौद्ध हैं उनमें किसी बात में तालमेल नहीं बाद में भी जो और धर्म पैदा हुए जिसे सिख उनमें भी बड़े भेद हैं लेकिन एक बात के संबंध में वे सब राजी और वह ओंकार का नाद जैन मानते हैं कोई ईश्वर नहीं अब इससे बड़ा विरोध और क्या होगा हिंदू विचार का हिंदू विचार ईश्वर के आसपास ही नृत्य करता है हिंदू विचार ही ईश्वर की बांसुरी के बिना अर्थ नहीं रखेगा ईश्वर ही केंद्र बिंदु है वही केंद्र है हिंदू चिंतन उसकी परिधि लेकिन जैनों ने ईश्वर को इनकार कर दिया और एक धर्म बनाया जो अद्भुत है अनिश्वरवादी धर्म और आज से ढाई हजार साल पहले अभी पश्चिम में इस पे विचार चलता है अनिश्वरवादी धर्म हो सकता है या नहीं इसका विचार ही चल रहा है अभी लेकिन यहां हमने अनिश्वरवादी धर्म निर्मित भी किया नास्तिक भी धार्मिक हो सकता है हमने उसके लिए भी द्वार खोले आस्तिक होना अनिवार्य सर्तना रखी नास्तिक के लिए भी धर्म उतना ही सुगम और सुलभ बनाया जितना आस्तिक के लिए यह बड़ी क्रांति थी फिर बुद्ध तो और एक कदम आगे गए महावीर से भी आगे एक कदम लिया कम से कम महावीर आत्मा को तो मानते हैं बुद्ध ने तो कहा आत्मा भी नहीं न कोई परमात्मा है न कोई आत्मा है शून्य है नास्तिक भी इतनी हिम्मत नहीं करता बुद्ध महानास्तिक नास्तिक भी इतनी हिम्मत नहीं करता कि मैं नहीं हूं भला नास्तिक कहता हो शाश्वत आत्मा नहीं लेकिन इतना तो मानेगा अभी हूं बुद्ध कहते हैं अभी भी नहीं हूं आत्मा है ही नहीं क्षण भंगुर भी नहीं है शाश्वत की तो बात ही छोड़ दो न कोई ईश्वर है न कोई आत्मा है फिर भी धर्म हो सकता है धर्म हुआ और बुद्ध के पीछे चल के अनंत अनंत लोगों ने जीवन का परम स्वाद पाया इन तीनों धर्मों में हर चीज का विरोध है यज्ञ का हवन का वर्णाश्रम धर्म का विधि विधानों का कोई तालमेल नहीं मगर एक संबंध में तीनों राजी। के उस अंतरतम में जिसको महावीर आत्मा कहते हैं हिंदू परमात्मा कहते हैं बुद्ध शून्य कहते हैं एक नाद उठता है एक अपूर्व नाद उठता है एक वीणा बजती वीणा नहीं है वहां और बजती है कोई संगीतज्ञ नहीं है वहां और संगीत उठता है इस संबंध में तीनों राजी अगर हम गौर से समझें तो इसका यह अर्थ हुआ कि ईश्वर से भी ज्यादा आत्मा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विचार है नाद का संगीत का इसका कोई पार नहीं हो सकता अलाउद्दीन ठीक कहते हैं कि नाद का कोई पार ना पाया नाद सुर को पार ना पाए और इस सदी में जो लोग नाद सुर की गहराई में गए हैं उनमें बाबा अलाउद्दीन का और कोई मुकाबला नहीं है बाबा अलाउद्दीन तो कहीं से भी नाद में उतर जाते थे कोई वीणा ही नहीं चाहिए कोई सितार ही नहीं चाहिए लोहे के डोर टुकड़े पड़े मिल जाएं, उन्हीं को बजा देंगे और उन्हीं से अद्भुत संगीत का जन्म हो जाएगा। चम्मच से थाली को बजाने लगेंगे और मंत्र मुक्त कर देंगे एक बार जिसे स्वाद आ गया एक बार जिसे उसका बोध आ गया वो उसे कहीं से भी पुकार ले सकता है लेकिन जितनी गहराई बढ़ी उतना ही यह भी अनुभव बढ़ा कि पार पाया ना जा सकेगा मैं मिट जाऊंगा लेकिन पार पाया ना जा सकेगा हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हेराई बुन्द समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हेराई समुद समाना बंद में शोकत हेरी जाए ऐसा अपूर्व उनका अनुभव हुआ होगा इसी अपूर्व अनुभव के कारण कहते हैं सब माटी हो गए लो सब प्रत्न प्रयास अभ्यास सब मिट्टी हो गए जीवन भर चेष्टा की सब मिट्टी हो गई मनुष्य की चेष्टा मिट्टी हो ही जाती है मनुष्य के किए कुछ हुआ है कि होगा होता है उसके किए हम नाहक ही अकड़ लेते हम नाहक ही बीच में अपने अहंकार को भर लेते दो व्यक्ति नदी के किनारे बैठे एक कि युवक और युवती सांझ का समय बाढ़ में आई नदी बड़ी लहरें उठ रही पूर्णिमा की रात है नदी चांदी हो गई दोनों प्रेम में हैं नए नए प्रेम में प्रेम का गहरा अंधापन है अभी अभी हर चीज हरी हरी सूझती और ऐसी रात और दूर पपी की पुकार और नदी के किनारे का सन्नाटा युवक कहने लगा आओ लहरों आओ नाचो लहरो नाचो और लहरें आने लगी आ ही रही थी लहरें तो और लहरें नाचने लगी नाचती रही थी लहरें तो युवती और पास आ गई गले से लग गई युवक के और कहा तो नदी की लहरें भी तुम्हारी आज्ञा मानती धन्य हो तुम तो। तुम्हें पाकर मैं भी धन्य हूं फूल खिली रहे हैं चांतारे चल ही रहे ये विराट अस्तित्व तुम्हारे किए से नहीं हो रहा है तुम नहीं थे तब भी चल रहा था तुम नहीं रहोगे तब भी चलेगा मगर बीच में दो घड़ी को तुम अकड़ लेते हो का अकड़ लेते हो और बड़े प्रयास करते हो बड़ी चेष्टाएं करते हो अपने को सिद्ध करने की छोड़ जाने की हस्ताक्षर छोड़ जाने की कुछ चिन्ह समय की रेत पर जो जानते हैं वो ऐसा ही कहेंगे सब माटी हो गए लो वो जो किया धरा था सब मिट्टी हो गया और जिसने ऐसा अनुभव कर लिया कि मेरा किया धरा सब मिट्टी हो गया उसके ऊपर सोने की वर्षा हो जाती लेकिन वह प्रसाद रूप है वह प्रसाद ही है प्रयास नहीं प्रयत्न नहीं वह प्रसाद उतरता तभी है जब तुम बिल्कुल निष्प्रयत्न अप्रयास में शून्य आतुर उन्मुख राजी द्वार खोले बैठे होते हो आता है अतिथि जरूर आता है तुम्हारे बुलाने से नहीं आता न तुम्हारे बुलाने सूरज की किरणें कमरे के भीतर आती न हवा के झोंके आते न पानी के बूंदें आती हां इतना ही तुम करो कि द्वार खुला रखना सूरज उगे तो आए हवा बहे तो आए पानी बरसे तो बूंदाबांदी हो इतना ही करना कि तुम द्वार खुला रखना इससे ज्यादा मनुष्य को करने को और कुछ भी नहीं है अलाउद्दीन ठीक कहते हैं सब माटी होए गे लो अमी तो किचू नाई अब मैं कुछ भी नहीं खो गए मिट गए सब मिट्टी हो गया प्रयास और जब प्रयास मिट्टी हो जाता तो अहंकार को बनने की कोई जगह नहीं रह जाती खड़े होने को कोई स्थान नहीं रह जाता सहारा नहीं रह जाता कोई टेका नहीं रह जाता जब तुम्हारे सारे प्रयास मिट्टी हो जाएंगे जब तुम पाओगे कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ तो तुम कैसे कह सकोगे कि मैं हूं मैं को कैसे निर्मित करोगे मैं के लिए प्रयास की ईटें चाहिए तो मैं का भवन बनता है बड़ा भवन बनता है हालांकि भवन होता है सिर्फ ताश के पत्तों का हवा के जरा से झोंके में गिर जाता है देर नहीं लगती मौत आती है और देर नहीं लगती पत्ते बिखर जाते महल भूमि साथ हो जाते पत्तों के महल ही नहीं बिखर जाते पत्थरों के महल भी बिखर जाते यहां सभी कुछ मिट्टी हो जाता है। अलाउद्दीन का वचन महत्वपूर्ण है संगीत से उन्होंने परमात्मा को जाना संगीत से उन्हें परमात्मा की झलक मिली संगीत में ही उन्हें सदगुरु मिला सब माटी होए गे लोग अमी तो किचू ना ही नाद सुर को पार ना पायो सीधे साधे आदमी थे पर बड़ी चेष्टा की जीवन भर चेष्टा की नाद सुर में सब कुछ समर्पित किया था और पार नहीं मिला और यही धन्यता है पार मिल जाता तो उसका अर्थ नाद सुर को जाना ही नहीं नाद सुर के नाम पर खेल खिलौने सीखे नाद सुर के नाम पर आदमी के ही बनाए हुए वाद्य यंत्रों में उलझे रहे नाद सुर न जाना जिसका पार मिल जाए जानना वो आदमी की ही बनावट है जिसका पार न मिले समझना कि प्रभु से जुड़े प्रभु से निकट आए अपार को ही तलाश अनंत को ही तलाश और तलाश के लिए तुम्हें कोई करते नहीं करना है तुम्हें मिटना है तुम्हें ना कुछ होना है तुम शून्य हो जाओ तो पूर्ण आज उतरने को राजी पहला प्रश्न भगवान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 एक ही साधना है एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए तीन को साधने में पड़ो उलझ जाओगे क्योंकि वे तीन भिन्न भिन्न नहीं है वे एक दूसरे से संबंधित हैं की ही श्रृंखला है संगीत साधना है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 यह संगीत ही तुम हो जो बज रहा है यह अनाहत है न वीणा है वहां न वीणा वादक है न वहां ज्ञाता है न गे न वहां दृष्टा है न दृश्य है वहां सब द्वैत खो जाता है वह एक ही बचता है उसे एक भी कैसे कहें जहां दो ना हो वहां एक का बहुत अर्थ नहीं होता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 इसलिए कामवासना तो बिकती है बाजार में वेश्या से खरीद ले सकते हो और अब जो देश बहुत विकसित हो गए हैं वहां वेश्याएं ही नहीं होतीं, वैश्य भी होते वहां पुरुष वेश्याएं भी होतीं, क्योंकि स्त्री भी पीछे क्यों रहे जब पुरुषों ने वेश्याएं खोज ली